श्री श्रीचैतन्य चरितावली इष्ट प्राथना कदाविंदारण्ये विमलयमुनातीरपुलिने चरत गोविंदम हलधर सुधादी सहित अये कृष्णस्वामी मधुरमुरली वादन विभो। प्रसिद्या निमिषमि बने श्यामी दिवसान यमुना जी का सुंदर पुलिन हो वृंदावन के सुंदर वनों में वंशी बजाते हुए हलधर और सुदामा आदि प्यारे गोपों के साथ आप विचरण कर रहे हो हे मेरे प्राणनाथ हे मेरे मदन मोहन ओ मेरे चित्चौर मेरे ऐसे दिन कब आएंगे जब मैं तुम्हारी इस प्रकार की छवि को हृदय में धारण किए पागलों की भांति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ अपने जीवन के संपूर्ण समय को निमिष की नाई बिता दूंगा प्यारे तुमसे किस मुख से कहूँ कि मुझे ऐसा जीवन प्रदान करो चिरकाल से महात्माओं के मुख से सुनता चला आ रहा हूँ कि तुम निष्किचनों के प्रिय हो जिन्होंने अभ्यंतर और बाहे दोनों प्रकार के परिग्रह का परित्याग कर दिया है जिनके तुम ही एकमात्र आश्रय हो जो तुमको ही अपना सर्वस्व समझते हो उन्हें एकनिष्ठ भक्तों के हृदय में आकर तुम विराजमान होते हो उन्हीं के जीवन को असली जीवन बना देते हो उन्हें के तुम प्यारे हो और वे तुम्हें प्यारे हैं प्यारे इस पामर प्राणी से तुम कैसे प्यार कर सकोगे वंचना नहीं अत्युक्त नहीं नाथ यह कैसे कहूँ कि बनावट नहीं किंतु तुम तो अंतर्यामी हो तुमसे कोई बात छिपी थोड़े ही है इस अधम का तो तुम्हारे प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं रोज़ सुनता हूँ अमुक के ऊपर तुमने कृपा की अमुक को तुमने दर्शन दिए इन प्रसंगों को सुनकर मुझे अधीर होना चाहिए किंतु कृपा अधीर होना तो अलग रहा मुझे तो विश्वास तक नहीं होता कि ऐसा हुआ भी होगा या नहीं बहुत चाहता हूँ तुम्हारा स्मरण करूँ मन में तुम्हें छोड़कर दूसरा विचार ही न उठे कान तुम्हारे गुण कीर्तनों के अतिरिक्त दूसरी सांसारिक बातें सुने ही नहीं जिहा निरंतर तुम्हारे ही नामामृत का पान करती रहे नेत्रों के सम्मुख तुम्हारी वही ललित त्रिभंगी युक्त बाकी चितवन नृत्य करती रहे पैरों से तुम्हारी प्रदिक्षि करूं, करों से तुम्हारी पूजा अर्चा करता रहूं, और हृदय में तुम्हारी मनोहर मूर्ति को धारण किए रहूँ किंतु नटनागर ऐसा एक क्षण भी तो होने नहीं पाता मन न जाने क्या ऊल तमूल सोचता रहता है जब कभी स्मरण आता है तो मन को बार बार धिक्कारता हूं, अरे नीच न जाने तो क्या व्यर्थ की बातें सोचता रहता है अरे उन मनमोहन की छवि का चिंतन कर जिसके बाद फिर कोई चिंतनीय चीज ही शेष नहीं रह जाती किंतु नाथ वह मेरी सीख को सुनता ही नहीं न जाने कितने दिन से यह इन घटपटाधिकों को सोचता आ रहा है विषयों के चिंतन से यह ऐसा विषय में बन गया है कि तुम्हारी ओर आते ही काँपने लगता है और आगे बढ़ना तो अलग रहा चार कदम और पीछे हट जाता है कैसे करूँ अनेक उपाय किए अपने करने ओग साधन जहाँ तक कर सका सब किए किंतु इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ हो भी तो कैसे इसकी डोरी तो तुम्हारे हाथ में है तुमने तो इसकी डोरी ढीली छोड़ दी है यदि तुम्हारा जरा भी इशारा हो जाता तो फिर इसकी क्या मजा जो इधर से उधर तनिक भी जा सकता मेरे साधनों से वह वस में हो सकेगा ऐसी मुझे आशा नहीं तुम्हें जब बरजो तब काम चले मैं हार जो करी जतन बहुत विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होए तब जब प्रेरक प्रभु बर प्यारे प्रभु जरा बरस दो एक क्षण को भी तुम्हारे प्रेम सागर में डूब जाए तो यह जीवन सार्थक हो जाए यह कलेवर निहाल हो जाए जीव नाना प्रकार के रसों में इतनी आसक्त है कि इसे तुम्हारे नाम में मज़ा ही नहीं आता निरंतर स्वाद स्वाद पदार्थों की ही वांछा करती रहती है हठात इसे लगता हूँ हठात इसे लगाता हूँ किंतु बेमन का काम भी कभी ठीक होता है नाथ अब तो बस तुम्हारा ही आश्रय है तुम्हारे प्रति अनुराग नहीं विषयों से वैराग्य नहीं जीवन में यथार्थ त्याग नहीं जीवन क्या है पूरा जंजाल बना हुआ है चाहता हूँ अन्य होकर तुम्हारा ही चिंतन करूँ नहीं कर सकता इच्छा होती है जीवन में यथार्थ त्याग हो नहीं होता सोचता हूँ संसार से उपराम हो।, हो नहीं सकता परिग्रह से जितना ही दूर होने की इच्छा करता हूँ उतना ही अधिक संग्रही बनता जाता हूँ तुम्हारे चरणों से पृथक होने से ऐसा होना अवश्यम्भावी है शरीर को सुखाया ततीक्षा का ढोंग रचा ध्यान जप योग आसन सभी तरफ मन को लगाया किंतु तुम्हारी यथार्थता का पता नहीं चला तुम्हारे प्रेम में पागल न बन सका फिर फिरकर वही संसार भांति भांति का रूप रखकर सामने आ गया तुम छिपे ही रहे अपने ऊपर अब विश्वास नहीं रहा यह शरीर रोगों का अड्डा बन गया है नेत्रों की ज्योति अभी से छीन हो गई दंत खोखले हो गए पाचन शक्ति कम हो गई वायु के प्रकोप से शरीर के सभी अवयव बेदनामय बन गए फिर भी यथार्थ जीवन लाभ नहीं कर सका अब सब तरफ से हार कर बैठ गया हूँ अब तो एक यही बात सोच ली है जो तुम कराओगे करूँगा जहाँ रखोगे रहूँगा और जैसा नाच नचाओगे वैसा नाचूंगा तो भी प्यारे इस जीवन में एक ही साध है और वह साध अंत तक बनी ही रहेगी एक बार सबको भूलकर तुम्हारे चरणों में पागल की भांति लोट पोट हो जाऊँ यही एक हार्दिक वासना है आह ये सभी सांसारिक वासनाएं जब छय हो जाएंगी जब एकमात्र तुम ही याद आते रहोगे सोते जागते आठों पर तुम्हारी मनोहर मुरली की मीठी मीठी ध्वनि ही सुनाई देती रहेगी तुम्हारी उस मंद मंद मुस्कान में ही चित्त सदा गोते लगाता रहेगा और मैं सभी प्रकार से लज्जा संकोच तथा भय को त्याग कर पागलों का सा नृत्य करता रहूँगा तब यह जीवन धन्य हो जाएगा यह शरीर सार्थक हो जाएगा नाथ मुझे रोने का वरदान दो रोता रहूँ पागल की भांति सदा रोऊँ उठते बैठते सोते जागते सदा इन आँखों में आंसू ही भरे रहें रोना ही मेरे जीवन का व्यापार हो खूब रोऊँ हर समय रोऊँ हर जगह रोऊँ और जोर से रोते रोते चैतन्य देव की भांति चिल्ला उठूँ हे देव हे दया दे, दयाती हे भुवनईक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणक सिंधो हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम हा हा कदानु भविता पदम दिशोर्मी